शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव का ही प्यारा होगा जिसने ऐसा अपराध किया वह दास तुम्हारा ही होगा जो कृपा पात्र है गुरुओं का वह कब किससे डर सकता है जिस पर है कृपा ब्राह्मणों की यह काम वही कर सकता है भृगपति बोले सेवक वह है जिसका सेवा ही जीवन है जो बैरी का सा काम करे वह इस पर से का भोजन है। राम बना है अगवा तो इस छत्र दल की गाड़ी में इसलिए मसल वह याद आये का है चोर की डाढ़ी में लखन लाल के हृदय में भरा हुआ था जोश परशुराम की बात सुन रह न सके खामोश बोले सुख का आस्वाद कभी दुख का कारण बन जाता है मीठी बोली के कारण ही तोता पिंजरे में आता है जो ज्यादा मीठा होता है वह अपना नाच कराता है मीठे गन्ने को देखो तो कोल्हू में पेरा जाता है भाई ने मीठे वचन कहे तो क्रोध और बढ़ आया है सबसे पहले यह बोल उठे इसलिए चोर ठहराया है अच्छा अब राधी हम ही सही हमने ही जहर निचोड़ा है जो कुछ करना हो करें आप शिव धनुष हम ने तोड़ा है बचपन में जो धनु ही तोड़े तो कभी नरसि आए इतने इस धनवा में क्या लाल लगे जो स्वामी गर्माए इतने क्षत्रिय बालक का सुना जब इस तरह जवाब परशुराम जी हो गए गुस्से से बेताब बोले वो राजा के लड़के मुंह नहीं संभाल रहा है तो मुझे क्रोधी के आगे आंख निकाल रहा है तू? श्री महादेव का महाधनुष अत्यंत है अनुपम है ऐसा प्रचंड को दंड भला छोटी छोटी धन ही सम है। लखन लखनलाल ने जब कहा कर कुछ मृदु मुस्कान धनुष हमारे राय में है सब एक समान श्रीमान तपस्वी ब्राह्मण है इसलिए मुझे यह कहना है ब्राह्मण का भूषण क्रोध नहीं जो महाराज ने पहना है यह गहना है रजपूतों का जो पहना जाता है रण में अपराध क्षमा हो महामने चाहिए शांति ब्राह्मण में कि आज इस समय लखन ने ऐसा वचन विरोध पर के हृदय में बढ़ा और भी क्रोध बोले बालक क्या हुआ तुझे जो बात काटता जाता है क्या न्योतारी ब्राह्मण समझा जो मुझे दाटता जाता है मुझको सीधा ब्राह्मण जान मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ भ्रगवंश बाल ब्रह्मचारी अतिक्रोधी हूँ निर्मोही हूँ मेरे इस लो को मेरे इस लो कुने को लोहू की नदी बहा दी है मेरे इस लो ने लोहू की नदी बहा दी है इस आर्यभूम में बहुत बार छत्राणी रांड बना दी है विख्यात सहस्र बाह तक भुजदंड काटने वाला है इस पर से को तू भी बिलोक जो खून चाटने वाला है लक्ष्मण बोले देखना नजर नहीं लग जाए दबा ले लीजिए काख में हवा न लग पाए बस इसी पर ही पर से सुरों का स्वर्ग द्वार खुला हल्दी की एक गांठ पर ही बस रट्टे का बाजार खुला अब अबे चुके इसके बाहर यह शस्त्र आपका गुट्ठल है परसे में नहीं प्रबलता वो जो बूढ़ी वालों में बल है क्यों बूढ़ा परसा दिखलाकर कर क्षत्रिय कुमार को डरा रहे बलिहारे आप तो फूक थे उद्याचल पर्वत उड़ा रहे हम उस माए के लाल नहीं हवे से जो डर पा जाए वह छुए के पेड़ नहीं उंगली से जो मुरझा जाए पर ने फिर कहा बढ़ान और विवाद सूर्य वंश में नहीं तो होगा में बड़ों से हंसी छोड़ अन्यथा रुलाएगा परसाव कर देगा खट्टे दांत अभी वह स्वाद चखाएगा परसाव तू बच्चा है बच्चा ही रह क्यों मेरे कर से मरता है मुझ जैसे क्रोधी के आगे किस कारण बचपन करता है लक्ष्मण ने फिर भी किया तक्षण वचन विरोध रहे आपकी ओर ही नाथ आपका क्रोध से महाराज हम बच्चे हैं बच्चे ही बचपन करते हैं पर तुम्हें नहीं शोभा देता जो बच्चे के मुँह लगते हैं मेरे मुंह में वह दूध नहीं जो तुरसी से तुरसा जाए डर है पर से कि लपटो से अत्यधिक उबालन आ जाए घी पड़ते ही जिस तरह बढ़ जाती है ज्वाल उसे भांति आगे बढ़े परसुराम तत्काल तभी बरज मित्र को उठे सच्चिदानंद जड़ समान से तल वचन बोले रघुकुल भगवान बच्चों की बोली में अनुचित या उचित न रहता है वह तो गंगा के है बहाव, जो कुछ भी आए बहता है ब्राह्मण की भाती आप आते तो यह लेता यह लाते भी सह लेता यह लाते भी वीरों का वेश देख कर ही इतने कितनी इतनी बातें भी जो दंड आप देना चाहे उसका अधिकारी तो मैं हूँ यह सब प्रकार निर्दोषी है सच्चा अपराधी तो मैं हूँ यह सुनकर कहने लगे परशुराम ललकार अपराधी के वास्ते है कुठार की धार लक्ष्मण बोले फिर वही रहा न जाता मौन अपराधी रघुनाथ है यह कहता है कौन अपराधी तो तुम हो साहब उस बिगाड़ने आए हो भाई ने दही बिलो डाले तो घी निकालने आए हो या धन अनगिनती वर्षों से मिथिलापुर में था पड़ा हुआ मिथलेश्वर के कब्जे में था उनकी ही बस संपदा हुआ जो मालिक था उसने इसको अपने आगे तोड़वा डाला अब कहो कौन होते हो तुम जो करते हो झाला क्या मरे धनुष रोने आए हो या देख छो का समाज होने आए हो परशुराम उबले कहा फिर वही बकवाद इस असभ्यता का तुझे अभी मिलेगा स्वाद जो पितुकेरण से उर्ण हुआ तो फिर माता का बलिदाता है गुर ऋण के कारण वही हाथ फिर एक बार खुजलाता है इस कारण उस कर्जे का अब पूरा भुगतान करूँगा मैं अपने इस खूनी परसे से तेरा बलिदान करूँगा मैं लक्ष्मण बोले धन्य है वह परसा जीत जिसका सुनकर नाम ही अबला हो दिखलाकर बार-बार क्यों मुझे डराने आए हो क्या काले आपका वाहन है जो उसे साथ में लाई हो सूर नहीं कहते कहलाते हैं वह सूर नहीं कहलाते हैं जो अपना आप बखान करे वह काम नहीं कर सकते हैं जो बातों का भुगतान करे वह लोहा तुमको ही शुभ हो जिसने घर का चाटा बलिहारी मैं उन हाथों की जिनसे माता का सिर काटा अब रहा शेष गुरु कारण तो उसको मैं निपटा दूंगा ले आए आप महाजन को कोड़ी कोड़ी भुगता दूंगा घुपति फिर बोले छोटे है पर बड़ा ढीठ है खोटा है सोने के लोटे में विष है जो दूध मिलाकर घोटा है शंकर का य को दंड खंड करता घमंड अपने बल का रनिवासो ही में खेला है मुंह देखा नहीं रनस्थल का लाल ने फिर कहा क्यों है पश्चाताब तोड़ दिया हमने धनुष जोड़ लीजिए आप जो बने इमारत वर्षों में घंटों में वह गिर पड़ती है मंडन में उम्र गुजर जाती खंडन में देर न लगती है इसलिए गर्व वे करते हैं जो मंडन करने वाले हैं अभिमान करें किस बल का हम खंडन करने वाले हैं हाथी के निकले हुए दांत देखो तो कितने मोटे हैं पर जिससे एक चबाता है वह तो छोटे ही छोटे है रनिवासों के पलने वाले जब रण में पाले पड़ते हैं उस समय काल भी सम्मुख हो तो कुश्ती उससे लड़ते हैं पर परशुराम ने कहा बस बहुत कर चुका काट अब परसा पहुँचाएगा इसे मौत की घाट धिकार बुझाओ पर मेरी जो इस पर नहीं प्रहार किया है व्यर्थ कुंभलाड़ा यह मेरा जो इसे नहीं संघार किया है नहीं सवाल बाल बध जब खुद यह मरना चाहता है मत देना कोई दोष मुझे परसाय अब इसे छाटता है इतना कह आगे बढ़े जो ही परसा सा बोले विश्वामित्र तब क्षमा करे अपराध विश्वामित्र महर्ष के सुनकर शीतल बैन परशुराम के हृदय में आया थोड़ा चैन बोले मुनिवर के आग्रह से इसको छेड़े दे छोड़े देता हूँ मैं अब तक जो मैंने क्रोध किया उसको वापस लेता हूँ मैं वापिस ले रहा क्रोध को मैं यह सुनकर लक्ष्मण मुस्काए जब लक्ष्मण के हंसते देखा तो परशुराम फिर गर्माए बोले देखो वह मुस्काहट करते हुए यह चाहती है उसकी यह व्यंग भरी चितवन फिर मेरे आग लगाती है उसको भी तो कुछ शिक्षा दो मुझको ही क्यों समझाते हो मेरी आंखों के आगे से किसलिए न उसे हटाते हो लक्षण बोते बोले हटे हम है यदि यही पसंद अपनी आप ही कर लीजिए से आखें डरते हो तो आखे मूंद चले जाओ छाती विधर्ण होती है तो छाती पर हाथ मले जाओ तब बिना बुलाए आए थे अब बिना कहे जा सकते हो अनुराग धन स्खंडो से हो तो इनको ले जा सकते हो दुख अगर टूट जाने का हो मिस्त्री बुलवा कर जुड़वा लो यदि छेड़छाड़ ही भाती हो तो फिर व्याख्यान सुना डालो या सुनते ही फिर हुआ तिरछा उधर कुठार रंग भूमि में मच गया अब तो हाहाकार भृगपति की लाल लाल जब अंगारे बरसाती थे तब सीता पति ने यह देखा सीता कुछ सहमी जाती थी दे की यह दशा देख अत्यंत शिघ्रण धीर उठे धृगुपति का उधर कुठार उठा इस ओर राम रघुवीर उठे उठने के पहले नेत्र उठे जो लक्ष्मण को बिठलाते हैं छोटे को छोड़ गुरु पर ही रघुनंदन आगे आते हैं इतने में परसुर गरजे दौड़े फिर परसा दिए हुए तब परसे के नीचे आए रघुबर नीचा सिर किए हुए हाथ जोड़ कहने लगे क्षमा करे मुन्नी नाथ अब कुठार के शरण में आया है यह यहा